देवी भागवत छठा स्कंद वृत्तासुर के द्वारा इंद्र की पराजय व्यास जी कहते हैं राजन तदनंतर महाबली वृत्तासुर वेद के पारगामी विद्वानों द्वारा स्वस्यन कराकर रथ पर बैठा और इंद्र के मारने के लिए चल पड़ा देवताओं ने जिन बहुत से दैत्यों को परास्त कर दिया था वे क्रूर स्वभाव वाले दानव भी वृत्तासुर को महान बलि समझ उसकी सेवा करने के लिए साथ हो लिए यह दानव युद्ध करने के विचार से आ रहा है यह देखकर इंद्र के गुप्तचर बड़ी शीघ्रता के साथ देवराज के पास पहुँचे और वृत्तासुर क्या करना चाहता है उन्होंने यह सूचना दी दूतों ने कहा स्वामीन वृद्धासुर नाम का दानव आपका घोर शत्रु है त्वटा तो ने इस बलवान राक्षस को उत्पन्न किया है अब बहुत शीघ्र ही रथ पर बैठ वह यहाँ आ रहा है पुत्र के मृत्यु से संतप्त होने के कारण के मन में क्रोध का संचार हो गया था उन्होंने आपका संहार करने के लिए मंत्र प्रयोग से इस दुर्धस्त दैत्य को उत्पन्न किया है इसके साथ बहुत से राक्षस भी हैं महाभाग भयंकर शब्द करने वाला यह शत्रु बड़ा ही विकराल है इसकी आकृति ऐसी है मानो मंद्राचल अथवा सुमेर पर्वत हो अब इसके आने में किंचन मात्र विलम्ब नहीं है आप अपनी रक्षा का प्रयत्न करें उसी अवसर पर अत्यंत डरे हुए देवता भी वहां आ पहुंचे सभी इंद्र गुप्तरों की बात सुनकर ही रहे सुन ही रहे थे इतने में वे भी अपनी बात सुनाने लगे देवताओं ने कहा मघवन इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपस्कुन हो रहे हैं पक्षियों की बोली से जान पड़ता है कि कोई महान भय सामने आना चाहता है कौमे गिद्ध बाज और कंक नाम वाले भयंकर पक्षी घरों पर आते हैं और विकृत बोली बोल कर रुदन करने लगते हैं चिड़ियों की चींची कुकू शब्दों की तो कोई गणना ही नहीं है हाथी और घोड़े आदि वाहन आंखों से आंसुओं की धारा गिरा रहे हैं महाभाग रात में भवनों पर रोती हुई राक्षसियाँ आती हैं और उनका अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ता है मारक बिना आधी के ही टूटकर गिर रही हैं। आकाश पाताल और सर्वत्र उत्पात ही उत्पात ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। रात में लोग घर के आंगन में आती हैं और उनका करुण क्रंदन आरम्भ हो आरम्भ हो जाता है प्रत्येक घर में गिरगिटों के जाले लगे हैं प्राय अनिष्ट की सूचना देने वाले सभी अंगों में फड़, फड़कन आरंभ हो गई है जी कहते हैं राजन देवताओं की बातें सुनकर इंद्र चिंतित हो गए उन्होंने को बुलाया और उनसे वे मनोगत बात पूछने लगे इंद्र ने पूछा ब्रह्मण बड़े आश्चर्य की बात है कि ये भयंकर अपस्पुन क्यों हो रहे हैं महाभाग आप सर्वज्ञ हैं इस विघ्न को दूर करने की आपने आपसे आप में पूर्ण योग्यता है आप बुद्धिमान शास्त्र के तत्व को जानने वाले तथा देवताओं के गुरु हैं विधियों के ज्ञाता ब्रह्मण आप शत्रु पक्ष शत्रुक्षय करने वाली कोई शांति करने की कृपा करें, जिससे मुझे दुख न देखना पड़े वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिए बृहस्पति भिष, जी बोले सहस्त्राक्ष मैं क्या करूँ इस समय तुम्हारे द्वारा अत्यंत घोर निंदित कर्म हो गया है निरपराधी मुनि को मारकर तुम क्यों इस बुरे फल के भागी बन गए? अत्यंत उग्र पुण्य और पापों का अमित फल भोगना ही पड़ता है। तो चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वे खूब सोच समझकर कार्य करे जिससे दूसरे कष्ट पाए वैसा कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए दूसरों को पीड़ा देने वाला स्वयं सुखी रहे यह असंभव है शक्र तुमने मोह और लोभ में पड़ कर ब्रह्म हत्या कर डाली है अब सहसा किए हुए उसी पाप कर्म का यह फल तुम्हारे सामने आया है संपूर्ण देवता मिलकर भी उस वृत्ताचुर को नहीं मार सकते तुम्हें मारने के लिए ही वह आग रहा है उसके साथ बहुत से दानव भी आ रहे हैं वसव दिव्य आयुधों को लेकर वह सामने आ रहा है देवेंद्र वह प्रतापी दुर्धर्ष दैत्य जगत का संहार करने की इच्छा से आ रहा है यह किसी प्रकार मारा नहीं जा सकेगा